बताओ सबके लिए नमन आशीर्वाद आशीर्वाद जिनको जरूरत है वो ग्रहण करें। नमन जिसको जरूरत है वो ग्रहण करें कब कर ये मेरा तो तो ये है। हमको ये बताए गए हैं विकल्प कैसे तैयार हुआ वो बता दिया जाए विकल्प कल के कई के लिए आया कैसा आया क्यों आया क्या प्रयोजन है इसको कैसा हम अपनाएंगे। तीनों भाग मैं बताएंगे पहले उसके बाद इसको आगे जो है न शिक्षा में क्या होगा वो कल बताएंगे व्यवस्था में क्या होगा परसों बताएंगे ऐसा बात तय हुआ ठीक है आप लोगों का सबका अनुमान है जय हो मंगल हो जय जय मई ऐसा वेद मूर्ति परिवार के संतान हूँ पहले आपको बताऊं, हमारे पूर्वज सब वेद मूर्ति रहे हैं मैं स्वयं वेद मूर्ति नहीं हूँ किंतु तो वेद विचार के ऊपर हमारा अधिकार रहा है इस बाकी रहा वेद क्या बोलता है इसको सुनने के लिए इच्छा रही वेद का क्या प्रयोजन है इसको सुनने के इच्छा रही वेद से क्या प्रयोजन हम सिद्ध कर सकते हैं इसको इसके लिए हमारा जिज्ञासा रहा इसमें हम असफल हो गए ये मुख्य बात असफल होने का मतलब ये रहा हमारा परिवार में हर प, हर संतान हर पीढ़ी में एक या दो सन्यासी होते तो सब लोगों ने वेद को देखा है वेद मूर्ति रहे हैं वही संन्यासी हुए ठीक है उसके बाद हम जब मैं जन्म हमारा पांच वर्ष की अवधान अवस्था रहा, रहा होगा उस समय में मैं मेरे बड़े बुजुर्ग सब हमको सम्मान करते रहे बहुत सारा चीज वस्तु दक्षिणा सब देते रहे हमको ऐसा लगा हम इनको क्या दे दिया हूँ क्यों ये सब देते हैं ऐसा हमारा मन में आया हमारा मन में आया तो उस समय में हमारे पास कोई उत्तर नहीं रहा उस 10-11 वर्ष हुआ पता चला हमारा परिवार को सम्मान करते हैं इसीलिए हमको सम्मान किया है ये पता चला इसके बाद हमारा परिवार संसार को क्या लिया उसको शोध करने गए तो उसमें हम असफल हो गया, हमारा परिवार कुछ भी नहीं लिया और लिया बहुत कुछ ये पता चला ये मुख्य बात ये है यही घाट उसके बाद हमारा परिवार जिस परंपरा में समर्पित है समर्पित है तनम हंस है वो सब सदा सदा के लिए वो व्याख्यान देते है पुराण बताते हैं उपदेश बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, हम भी बताते हैं। तो ये कैसे इसके इसका इसे क्या मिलेगा उसमें हम लगे, लगने पर वेद विचार को पूरा ठाना एक देखने पर यह पता चला है वेद विचार से संसार को कुछ नहीं मिला है और अच्छा लगा अच्छा होने की जगह में नहीं है ये पता चला एक बार तो ये बहुत प्रमुख बात है तो अच्छा लगने की बात बहुत उससे अच्छा कोई बो, बोल नहीं सकता इससे अच्छा लिखा गया है वेद विचार किन्तु होने की बारे हमें कुछ भी नहीं मिलता है ठीक है उसका कारण में हमें दो बात पता है दो बात पता चला है रहस्य रहस्य हमको पता नहीं लगता वह उसको हम प्रमाणित नहीं कर सकते और जो है न उसको उस, उस, उस, प्रमाणित नहीं कर सकते है उसको अच्छा लगने के अलावा क्या होगा ऐसा होकर के वहां तो उसके बाद तो वेद विचार के अनुसार प्रश्न कुछ बने ये बना के है तो सर्वप्रथम वेद विचार प्रत्येक लाख रच के तीन वेद तीन लाख रचाए होते हैं और उसका सार बात जो है न एक सौ एक उपनिषदों में, में लिखा गया है उसका सार बात को वेदांत में लिखा गया हम वेद का तीन भाग कर्म उपासना ज्ञान ज्ञान भाग को शीर्ष भाग मानते हैं ये भी प्रमुख बात है वेद विचार के अनुसार ज्ञान को शीर्ष भाग मानते हैं बाकी को कम कमे कमे मूल्यांकन किया है तो उस ज्ञान को सर्वोपरिम बना उसके बाद ज्ञान क्या है पूजा ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान क्या चीज है सत्यम ज्ञानतम ब्रह्म ज्ञान ज्ञान ब्रह्म और अनंत के रूप में प्रस्तुत तो है यह प्रसिक्ष तो पता है और तीसरा लाइन में लिखा ब्रह्म से जीव जगत पैदा हुआ उसके तीसरा लाइन में ब्रह्म सत्य जगत मित्र हमने सोचा एक भीड़ का बच्चा भेड़ ही होता है बकरी का बच्चा बच्चा बकरी होता है ये सब में मिथ्या कैसा कैसा पैदा हो गया भाई इस बात पर सोचने लगा और उसके मूल में लिखा है ये कॉम बहुत श्याम ब्रह्म में एक ऐसा संकल्प तैयार हुआ जो कि हम बहुत तो बहुत सारे रूप में हो जाऊंगा उसके बाद एक ये कॉम दुखी भी लिखा तो हम एक ही रूप में हो जाएंगे बस सबको समाप्त कर देंगे ऐसा भी लिखा समाप्त हमने देखा नहीं है बहुत सारे रूप में हो रहा हम देखा है और इसलिए हम बहुत सारा सोचता रहा तो सोच करके तो वैध विचार के अनुसार वह जीव जो है ना पैदा होता है जीव कैसा पैदा होता है उसको लिखा है माया पर ब्रह्म का परछाई पड़ी, माया पर ब्रह्म का परछाएं पढ़ने से अनंत जीव तैयार हो रहे जीव तैयार होने से ब्रह्म स्वयं ब्रह्म का जम्बा जीव का रोनिवश आत्मा के रूप में जीवों के हृदय में बैठ गए ऐसा लिखा तो अब मुक्ति क्या है जीवन मुक्ति जीवन का मुक्ति कैसा होगा ब्रह्म जो है ना स्वयं ब्रह्म में आत्मा विलय हो जाए और आत्मा जब प्रकृति में जीव विलयी हो जाए तब जा करके जीवन मुक्ति हो ऐसा लिखा हुआ तो विलयी हो सकता है वो ब्रह्म से जब पैदा होता है तो उसका क्या मतलब हुआ ये हम हमको प्रश्नों का प्रश्नों का प्रश्न का घे में लग, लग करके हमको कोई कर सही उत्तर मिला नहीं हमारे संस्कार की बात है इसमें से किसी का गलती किसी का आरोप किसी का आलोचना दिनों नहीं है हमको ऐसा लगा है। वेद का वेद विचार वे पढ़ने से उसके आधार पर हम सोचने तो रहे क्या वेद को छानने से पता चला तो ज्ञान को ज्ञात करने के लिए समाधि समाधि के लिए हमारा हम क्वालिफाइड हम थे तो जैसा जै जैसा वेद विचारों में कहा है श्रोत ब्राह्मण ब्राह्मण परिवार की संतान होना है वेद विचार में विश्वास होना था है विश्वास होना है वेद विचार में विश्वास विश्वास होना के लिए तीन बात कहा है मोक्ष में विश्वास होना और दे दे दे दे दे ब्रह्म में वेद, वेद, वेद में विश्वास होना गुरु में विश्वास इन तीनों बार हम पाए थे उसके आधार पर हम अपने को योग्य मना उसके आधार पर हम समाधि के लिए हम तैयार हो गए ये मुख्य बात एक बात मुख्य बात समाधि के बारे में हम प्रयत्न किए अपने हम सब परिवार रहे हम समाधि के लिए प्रयत्न करते, करते रहे हमारे सामने संन्यासी लोग पांच बार हम शामिल करके बताया ये ग्रह तो समाज ही नहीं होता पांच बार बीस वर्ष की साधना में पांच बार हमको बताया पांच पाँच छह छह दस दस संज्यासियों ने मिल करके बताया तो उसके बावजूद हम हम, हम कोई सन्यासी से व्यक्त अनुज्ञान ये थे कि हम इसके समाधि के लिए उसके आधार पर हमारा दृढ़ता बन ही रहे बन करके हम आगे बढ़े बढ़कर के समाधिक स्थिति सि� देखें स्थिति में क्या होता है पूछे तो उसका उत्तर हम देने योग्य होंगे क्या हमारा आशा विचारिक्छा चुप होता हुआ देखा इतना समय दस दस घंटा बारह बारह घंटा अठारह अठारह घंटा ये चुप रहता हुआ देखा इसको देखता रहा भेद ज्ञान मिलेगा भेद ज्ञान मिलेगा नहीं 20 वर्ष प्रयत्न किया नहीं हो उसके बाद क्या किया जाए बीस वर्ष तो हो गए तो अभी हम जाते हैं हमारे मित्रों के बीच, बीच में तो पूछेंगे क्या भाड़ झोंका है पूछेंगे समाधि का कोई गवाही होता क्या नहीं क्या कह जाए समय संयम करके देखेंगे संयम का गवाही हो जाएगा ऐसा मान कर करके संयम किए संयम करने के लिए हम जो अपना ताना बाना बनाया अपना स्व विवेक से बनाए उसमें परम्परागत पतंजलि का आधार पर हम संयम नहीं बनाए संयम भाषा को प्रयोग स्वीकार किंतु वो विधि को अपनाएं विधि को दूसरे बनाए दिख रहा है पतंजलि में धारणा ध्यान समाधि प्रयत्वाद संयम है तो हमने क्या करे उसको उल्टा किया समाधि ध्यान धारणा प्रयकृत्थ संयम है इसके आधार पर हम संयम किए संयम करना चाहिए ये पूरा ज्ञान उदय हुआ उदय कैसा हुआ तो पूरा प्रकृति जैसा है वैसा हमको दिखने लगा उसको हम चार वर्ष तक अध्ययन करते रहे चार पांच वर्ष तक अध्ययन करते अध्ययन करते हैं हमको संतुष्टि मिल गई कहता है चारा वर्षा विकास क्रम काम जागृतिका मृयाकृति सहस्तित्व में ही विकास क्रम काम जागृतिक मृयागृति ये बहुत प्रमुख बात है सर्वो पर ही प्रमुख बात इतना ही क्या है सहस्तित्व में विकास क्रम विकास क्या विकास का मतलब जीवन स्वरूप जीवन स्वरूप में विमाना क्या चीज परमाणु परमाणु विकास क्रम है परमाणु में विकास ये हमको बोध हुआ ये बोध होने के बाद वो जीवन के रूप में होता स्वीकार हुआ ये ही जीवन है कैट इज द विकसित परमाणु विकसित परमाणु को हम बढ़िया बड़े प्रकार से अपने स्वरूप में अपने ही जीवन में जीवन के रूप में देखा है गठन पूर्ण परमाणु के रूप में ये मुख्य बात इसके बाद उसके साथ तुम्हें मुख्य बात यह है देखने की ये अध्ययन अध्ययन विधि से सभी देख पाएंगे ऐसा सोच करके शिक्षा विधि शिक्षा शैक्षणिक विधि से अध्ययन को प्रस्तुत किया उसको शोध करने का अधिकार हर व्यक्ति के पास है हर व्यक्ति के पास वह वो है तो मनुष्य के पास हर, हर बच्चे के पास हर बड़े बुढ़ाई के पास कल मरने वाला बुढा आज आज पैदा हुआ बच्चा, सब में कल्पनाशीलता होता है उन कल्पनाशीलता के द्वारा अध्ययन होता है स्वीकार होता है स्वीकार होता है स्वीकार होता है परम्परा के परंपरा ने जो कुछ भी दिया वो स्वीकार होता है उससे अच्छा परंपरा से अच्छा जीने की इच्छा होता है इस प्रकार से हमने अध्ययन किया अध्ययन देंग करके परंपरा के लिए अर्पित किया इसको अध्ययन इसका अध्ययन करना अध्ययन करने के पहले पठन करना पठन करने के पहले सुनना सुनने के बाद निश्चय करना है इसको तो हमको स्वीकारना है की नहीं स्वीकारना है स्वीकारना तो अध्ययन करना है अध्ययन करने पर स्वीकारने की रास्ता बनता है ये बात बनी बनेगी ये ऐसे हम पाया अब पाने की पैसा क्या हुआ तो हम हम अपने से हम प्रमाणित करने के लिए तैयार के लिए अपने को उसमें चार पांच क्वेश्चन हम प्रमाणित करने में क्या है समाधान समृद्ध समाधान को अभिव्यक्त करना समृद्धि को प्रमाणित करना हम समृद्ध इस बात को प्रमाणित करना हम समाधानित हों इस बात को प्रमाणित इतना ही प्रमाण इतने हर व्यक्ति कर सकते हैं हर व्यक्ति के पास पूंजी के रूप में कल्पनाशीलता है कल्पनाशीलता नहीं से अध्ययन कर सकता है अध्ययन विधि से स्वीकार कर सकता है स्वीकार विधि से प्रमाण कर है ये बात है, उसी को हम अर्पित किए ये इसमें कोई कमी हो तो जिज्ञासा हो तो उसको सुनने के लिए हम बैठा हो आप लोग सुनाने के लिए बैठे ये हम सुनने के लिए बैठे तो ये बात पहला बात पहला खेप तो ये हुआ उसके बाद आए कि इसके लिए तो हम तो तैयार कर लिया हर व्यक्ति कैसा प्रमाणित होगा शिक्षा विधि से होगा और कोई विधि नहीं पुराण पंचांग और क्या कहते हैं उपदेश विधि काम करने वाला नहीं ये हमने अपने में निश्चय किया तो इससे करके शिक्षा विधि से इसको प्रस्तुत किया शिक्षा विधि से प्रस्तुत करने से अभी प्रयोग चल रहे हैं कहा क्या प्रदेश छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र तथा देशों में इसको प्रयोग करने के लिए तैयार किए लोगों ने कुछ तुले हैं अब अध्ययन कर रहे हैं हो सकता है ये मध्य प्रदेश में भी हो और जगह में भी हो और जगह में भी पूरा देश में क्यों ना पूरा मानव जात के साथ क्यों ना कैसा और उसी क्रम में अमेरिका में भी कुछ प्रयत्न कर रहे हैं कुछ लोग समझने के लिए यदि समझ में आता है तो वो भी प्रमाणित करने के पक्ष में है हर व्यक्ति अभी अधिकांश व्यक्ति समझने की तैयारी अधिकांश उसमें से अधिकांश व्यक्ति और प्रमाणित करने के लिए मानसिकता में इतना आपको बताना चाहता हूँ ये एक अद्भुत बात है ये कैसा बात हो गई हम खुद भी विस्मित हों इतना लाभोन्माद भौगोन्मा कामोमाद शिक्षा रहते इसमें सभी में आदमी डूबते तेरते पीते पेट फूलते सब कुछ होते सकल कर्म होते सकल अपराधों को विधि मानते चलता हुआ मानव जात ये कैसा स्वीकार कर लिया भाई आश्चर्य की बात है ये एक आश्चर्य की मुद्दा है ये तो बहुत सामान्य घटना नहीं है यदि मानव स्वीकारता है ये एक बहुत अनहोनी है है ये सोचेंगे ठीक है और इसके इसके पर हमारा मन ही बना कि यार मानव शुभ चाहता शुभ के लिए ही जीता है शुभ के लिए सुनता है शुभ के लिए ही सुनाता है ऐसा मेरे मेरे मन में है तो भी हम जो कुछ भी बता रहा हूँ इसमें व्यक्तिवाद नहीं है समुदायवाद नहीं है रहस्यवाद नहीं है। अध्ययन करना है समझना है जीना है प्रमाणित करना है इसमें कौन सा लक्ष्य है अध्ययन के लिए वर्षो में यदि कमी होगा उसको बताने पर उनको उसको पूरा करने के हम व्यवस्था दिया है इसको समझाने वाले सब भी इसको पूरा कर सकते हैं हम तो जब जब तक शरीर चलेगा तब तक हम पूरा कर ही सकते हैं अभी हमारा लंबे वर्ष पूरा हो गया है सवे में प्रवेश है अब पहला वर्ष से मैं चल रहा हूँ सवेदशक तो ये आपको सूचना के होते इसलिए जब जब तक शरीर चलेगा तब तक हम इसको इसके कोई बताएगा इसमें कमी को उसको पूरा करने को तैयार हो ये आपको बताना चाहूंगा ये हुआ, तो भाई ठीक है ये इसको समझ लिया समझ लिया यदि जीने के लिए तैयार होते है तब क्या हो तो संसार में तीन का पाँच पाँच का चार क्या हो जाएगा ऐसा कुछ नही हम बता सकता हूं आपको तो। मनुष्य है ना पहले वैर वर्ष को वैर अवैध वर्ष को अवैध मानना शुरू करता है कभी भी कही कहीं ना कहीं वैर के पक्ष में आदमी ज्यादा भाग है हर व्यक्ति को अध्ययन करने से लगता है हमको लगता है सब को लगता है नहीं लगता है पता है हमको ये लगता है अधिकांश भाग जो वैध पक्ष में सहमत है वह वही पक्ष के असहमत था विवेकता के रूप में आवश्यक रूप में पकड़ा बैठा है ऐसा मैं महिला सोच आंशिक विधि से ही पकड़ के बैठा है अवैध तक को ऐसा मैं मानता हूं मेरा मान्यता ऐसा हुई तो आपका ऐसा मानेंगे हम नहीं जानते आप किस मान्यता के आधार पर इसको सुनेंगे ये भी हम नहीं जानते किंतु हम महिला मान्यता को आपको बताते तो ऐसे यदि यदि मान्यता होती है सर्वाधिक भाग वैरता के पक्ष में सामर्थ होते हैं तब इसको अध्ययन करने में कोई तकलीफ नहीं ऐसा वही मान मेरा मेरा स्वीकृति ऐसा है अभी जितने लोग अध्ययन किए हैं अध्ययन में अध्ययन करके अपना प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं इन सभी लोगों में इसी कोई ऐसे ही देखा गया मैंने तो ऐसा ही देखा था अधिकांश है ना अवैध पक्ष के थे इसीलिए अध्ययन हो तो यदि अवैध पक्ष के होते तो नहीं करता कहीं को करता लाभौल माल भोगोल माल काम माल ही में देता होगा आपने इसको अध्ययन करना क्या जरूरत है भाई अपने अमूल्य समय को इसमें लगाने की क्या जरूरत कह रहे ठीक है न इसमें लगाता है आदमी अपना सम्मान धन को लगाता है इसका मतलब है मनुष्य में अधिकांश भय वैध पक्ष के सहमति ही ऐसा हमारा स्वीकृति हुआ है इसमें कोई किसी को जिज्ञासा हो तो पूछ है उसका उत्तर हमारे पास ठीक बोलते वहाँ पे है ये तो समाधान संपूर्ण अस्तित्व में विश्वास दो भाग आता है इसका अध्यय है इसके फलस्वरोपण तो परिवार में हम समाधान समर्थक जी आसान से बन जाता है यदि हर परिवार इसी प्रकार के है इसका नाम होता है अखण्ड समाज ऐसे अखण्ड समाज में व्यवस्था नाम की चीज होती है उसमें क्या चीज है ऐसे ऐसे कैसा आ गए क्योंकि यह आधिकार से आपने सुनते हैं प्रबंधता सम्रभुता प्रोफेसर तक प्रोफेसर तक के हमारे मैं शासन को माना है हम व्यवस्था को मानते इतने ही प्रबत्तापूर्वक ही व्यवस्था होता है न कि शासन नहीं होता प्रबत्वता पूर्वक नहीं होता मान्यता के आधार पर शासन और प्रबल समझदारी के आधार पर सम... व्यवस्था होता है हर परिवार में समाधान समृद्धि पूर्वक जीना होता है तो ये शिक्षा से शिक्षा संस्कार से शिक्षा का अध्ययन करने से अनुभव करने से प्रमाणित होने से ये स्वाभाविक क्रिया होता है तब जो ना अखंड समाज नाम की चीज को हम पाए अखंड समाज का मतलब क्या है सारा मानव जो है ना एक समाज के रूप में पैचाना अभी एक में सही धरती पर जितना समुदाय है वो अपना देश बैठा हुआ या अपना देश का संविधान बना हुआ सभी संविधान में केवल अपराध संहिताओं को लिखा है अपराधों को लिखा है अपराधों को रोका जाए रोकने का अधिकार किसको होता है वो लिखा ये लिखा है संविधान अपराधों अपराधों से ये तो उसमें न्यायविद जो है ना संविधान पढ़ा लोग में बैठे ही उसके ऊपर अपना असहमत मसा, सामर्थ्य प्रस्तुत कर सकते हैं तो संविधान में जो पहला बात यह है कि लाभवान्वर्मा को वैध माना उसके बाद जो है ना सीमा सुरक्षा में सकल वैधता को वैध मान कोई भी वैधता ऐसा नहीं है जो सिविल सुरक्षा में वैध नहीं बना किसके आधार पर संविधान बना तो इसके लिए तो तीन सभाएं बनी हुई तीनों सभाएं विचार करने के लिए तय किए हैं पहले राजा अकेले विचार करता था न्याय करता था माना गया है मा पता चला राजा न्याय नहीं करता है तब पंचायत शुरू पंचायत से सभा तक हम पहुंचे सभाएं भी वैभवी है एक एक सभा में लाखों रूपया लुटाया जाता है तब तो वहाँ केवल अपराधियों का इकट्ठा हो नहीं क्या कुछ होता नहीं क्या क्या कोई ऐसा समुदाय ऐसा ऐसा की तैयार नहीं हुआ जो करप्शन से अप्रेवर अप्रेवर अप्रेवर क्या है करप्शन को क्या बताए भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार से मुक्त विधि से राजनीति को चलाने के लिए किसी के पास घोषणा नहीं है सभी सभी समदाय जो राजनैतिक समुदाय सभी एक यहां जितना पार्टी में माना जाता है सबका साथ सब भ्रष्टाचार के लिए ही उम्मीदवार बने हैं अभी तक शुरूआती भ्रष्टाचार है क्योंकि वोट नोट का बंटवारा वोट नोट का गठबंधन बंटवारा संतुष्टि असंतुष्टि से शुरू होगी उसके बाद समानता के घोषणा नारा लेखा वो उसके नीचे हमारा देश में संविधान है बाकी में क्या लिखाया नहीं जानते है की आरक्षण को लिखा आरक्षण को लिखते समय में समानता समानता कहाँ आरक्षण को स्वीकारना की बात समानता कहाँ है ये बात सोचने की मुद्दा मतलब। उसके पहले एक बना लिखा है धर्म धर्मनिरपेक्ष निरपेक्षता की तो नीचे दो सौ लिखा है हमारा संविधान लिखा है कि नहीं लिखा है वे विशेष की बता सकता है यहाँ बैठे ही बहुत सारे विधि, विधिभाग को पढ़ा हुआ महापुरुष लोग यहाँ बैठे ही तो वो बता सकते है हम सामान्य रूप में हमारे मन में आया सामान्य ज्ञान से विशेष ज्ञान से आपके पास आएंगे ठीक है इसे हम वही संविधान को ऐसा पाए शिक्षा को ऐसा पाए व्यवस्था व्यवस्था को व्यवस्था के रूप में जाना क्या लिखा है जो है व्यवस्था संविधान शासन व्यवस्था संविधान के रूप में शासन है शासन के लिए व्यवस्था शासन के अर्थ में व्यवस्था है ये लिखा है कि इन संविधान शासन व्यवस्था के रूप में जब हम कर्मचारिया काम करते हैं बड़े से बड़े छोटे से छोटे सबसे बड़े अधिकारी कुमार करते है सेक्रेटरी वहां से लेकर से प्रार्थी है सबका शब्द केवल लाभ माल भोग कामों से मत खेले वो करते करते दूसरा कुछ भी नहीं करते दूसरा कुछ भी करने के अर्थ भी नहीं है वस्तु ही नहीं है वस्तु कुछ सोचने के लिए वस्तु नहीं न करने के लिए वैसे नहीं बताना के लिए वस्तु ऐसा बात इस विधि में तो एक सर्वोच्च तो अधिकारी से लेकर एक छपरासी तक एक ही लक्ष्य रखा है वो है लाभ और सुविधा संग्रह सुविधा संग्रह से सम्पन्न होने के लिए सभी वेतनभोगी विधि से प्रयत्न करते हैं ये बात इतना बताना चाहते हैं विकल्प में इतना प्रयोजन है जितना विकल्प कैसा है इसका विधि आपको बताया है और इसमें जो इसमें हर व्यक्ति का अधिकार है इसमें प्रवेश पाने का समान अधिकार इसमें गरीब अमीर ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी तीनों का समान अधिकार ऐसा ठीक है? सबको समानित रूप में परिश्रम तो करना पड़ेगा बिना परिश्रम के हाथ लगेगा नहीं हम तो चीज वर्ष प्रयत्न किया हमारा तीस वर्ष के प्रयत्न से हमारा हाथ लगे तो किन्तु तो आप लोगों को कम से कम तीन वर्ष का तो प्रयत्न करना ही पड़ेगा ऐसा मेरा स्वच्छ कम से कम तीन वर्ष प्रयत्न करेंगे तब हार लगेगा ऐसा मेरा सोच यदि ऐसे परंपरा में आता है तीन वर्ष में के जगह में एक ही वर्ष में आ सकता है परंपरा में एक बनता है हर परिवार में जीवित रूप जीवित होता है पुनः विचार तब जाकर के बहुत जल्दी परम्परा को मिलता ऐसा मेरा है। हाँ। अभी पहले यहाँ एक बार सोचा जाए इसमें शंका समाधान इसमें क्या चीज के लिए शंकाए हो सकती हैं, जिज्ञासाए हो सकते हैं है है। उसको कोई भी बहुत बता सकता है। उसका उत्तर हमारे पास है हमारे पास एक अभियान है शंका मुक्ति अभियान प्रश्न मुक्ति अभियान हमारे पास है उसके आधार पर हम यही घोषणा कर रहे हैं आप जैसा कहें वैसा हो बीस मिनट बीस मिनट है और बाबा जी से कुछ प्रश्न है या कुछ बात आप पूछना चाहते हैं तो रख सकते हैं कोई नहीं कोई ठीक बहुत बढ़िया तो अब आगे ही बतावना चाहेंगे जो इस अनुसंधान में विकल्प का तो पहले वो तीन भाग में हम प्रस्तुत किया एक तो भाग है दर्शन दूसरा भाग है विचार तीसरा भाग है शख्स तो पहला भाग में दर्शन में चार अध्याय भाग चार भाग में वो दर्शन को प्रस्तुत किया है नाम उसका रखा है मानव व्यवहार दर्शन मानव कर्म दर्शन मानव व्यास दर्शन मानव अनुभव दर्शन अभी परंपरा में जो हमको जो मानव दर्शन के नाम से जो तो आदर्शवादी विधि से पांच दर्शन पर, छह दर्शन पर, छः दर्शन, दर्शन रहते हुए तो हम उसमें पढ़ नहीं पाए वो सब को हम पढ़ा ठीक है ना? उसके बाद उनसे वो संबंधित नहीं उसमें न्याय शास्त्र में लिखा है गाय को गलकमल गाय उसको न्याय शास्त्र में लिखा है गल कमल जैसे हो वो सब गाय ऐसा लिखा है तो, लिखा। तो इस, इस प्रकार ऐसी तो सब तो स्वाख्या बारे में कुछ लिखा है अवश्य तो मानव को जो अभ्य के रूप में होने के लिए आशा व्यक्त किया के बारे में कहा अभ्य कहा तो निश्चयता हृदय रहा था धर्म ऐसा सांख्य समय लिखा तो उस उसके अनुसार जो है ना आगे उसका व्याख्या दिया है हृदय का जो मनधर्म शास्त्र में लिखी हुई चार वर्ण चार शास्त्र के चार वर्ण चार अध्य वर्ण चार आश्रम के अनुसार जो कर्तव्य पूरी था वो कर्तव्यों को निर्वाह करना अभ्युद है ऐसा लिखा ठीक है न कर्तव्य वो जो उस समय में जो लिखा लिखा है समय में लोगों को ठीक लगा होगा लिखा ये तो आज के लिए ठीक लगता नहीं, अभी जो है न शूद्र भी ब्राह्मण हो जाता है ब्राह्मण भी शुद्र हो जाता है, है नास्त्र भी फीकर है कर्म ना जाए थे शुद्र है और जन्म ना जाए थे द्विजय है तो जन्मना जन्म से बिज हुए कर्म से शुक्र हो सकता इस बात को लिखा है उसी प्रकार उसका उपरेत भी हुआ जन्म से शुक्र होते हुए कर्म से ब्राह्मण हो गए ये बात हो गई अभी आज की स्थिति है ऐसा बात हो गई इसमें इसमें दो सार एक शिविर हम किए थे बहुत पहले दस वर्ष पहले इसमें क्या दुर्ग में एक मारोवा धर्मशाला है मारोवाली का उस धर्मशाला में हमने एक शिविर किया शिविर में हम, हम एक घोषणा की है हमारे पास मानवीय समय मानवीय आचार संय समय है तो वो हम जनता पार्टी पार के तीनों में जनता पार्टी के आर एस एस के और हिंदी विश्व के तो करीब दस बार लोग हमारे पास आए आर करके कुछ है तुमने शिविर में कहा है? हाँ भैया तो कहा है? क्या खाना आप उसके में तो उन्होंने बोला कि आप मनोधर्म शास्त्र को क्यों नहीं मानते मनोधर्मश्वास्त्र अभी कहा है? है कहा किसके पास मनोधर्म विश्वास के अनुसार क्या आप जीते हो मैं जीता हूँ उसको क्यों भा जाए यदि जीते हैं वैसे ही कहा जाए यदि जीते भी है कैसा जी रहे हैं उसको कहा जाए क्या होना चाहे उसको कहा जाए क्या बोला ऐसे बात शुरू कर शुरू कर में में ले उसमें सहमर्थ है सहमर्थ करके के क्या हम जो है ना वर्तमान में हम वर्णाश्रम को अथवा हम पहचान नहीं चाहते ये बात मैं ये बात मैन है कि तो जब नहीं हो पाए तो होना चाहिए क्या चाहिए होना चाहिए विकल्प होना चाहिए अगर तो कुछ होगा तो विकल्प नहीं होना चाहिए यहाँ तक आकर के अधिक हुआ पूरा हम लोग चार घंटा समाज रहे इसी प्रकार की घटनाएं बहुत तरह हुआ है ये सबसे कोई फायदा नहीं है कि तो सूचनाएं इतने ही इसका सूचना तक ही प्रयोग है इन सूचनाओं के आधार पर हम ये निश्चय कर सकते हैं हम अपने ढंग से हम पूरे बात को समझ के जीने के लिए प्रवर्तन ये प्राण कहना चाहूँगा ठीक है ऐसे ही संस्था दर्शन को चार भाग में लिखा उसके बाद उसके आधार पर विचार पढ़ा विचार को तीन भाग में तो समाधान आत्मक भौतिक है, हमारे पास अभी आत्मा भौतिक बार पढ़ने को मिलता है उसके जगह में क्या किया समाधान आत्मक भौतिक बार लिखा दिया भौतिक वार स्वयं में समाधान स्वरूप में है उसको हमको अध्ययन करने की आवश्यकता है उससे प्रेरणा पाने की आवश्यकता है इस पर बनती है, उसके बाद व्यवहार और हर मानव जो है ना व्यवहार और व्यवसाय तो काम करता है उसमें से मानव के साथ व्यवहार करता है और मनुष्य प्रकृति के साथ व्यवहार करना व्यवस्था को व्यवसाय करता है इसके बारे में हम एक भाग लिखा है उसके बाद जो है नामानविक के बारे में लिखा है उन्होंने कहा आदमी हुआ विद्वान उन्होंने ये लिखा है बच्चे जो न जन्म हो है। तो होते हैं काम होते ऐसा होकर के उन्होंने काम आदि मनोविज्ञान को लिखा है तो हमने क्या लगे बच्चों को जिनमें से न्यायिकाईक ऐसा हैं सही कार्य व्यवहार करना चाहते हैं सच्ची व्यवस्था होते हैं इस आधार पर तो हम मनोविज्ञान लिखा है तो उसको मानव संचेतना हमारी मनोविज्ञान ये आप लोग आप लोग अध्ययन सकते हैं निश्चय कर सकते हैं इसकी जरूरत बारे में ठीक है ना ये वो दर्शन की बात उसके बाद उस विचार की बात विचार चिन्ह होने तो के बाद शास्त्र लिखा है शासन चीन लिखा है तो लाभवादी अर्थशास्त्र के जगह में हम व्यवहार समाधान क्या लिखा है आवर्तनशीलता आवर्तनशील अर्थास्त्र लिखा है अर्थशास्त्र जो है ना आवर्तनशील होना चाहिए जैसा स्रोत को बनाए रखकर के हम व्यवसाय करेंगे या नहीं करेंगे इस पर चर्चा की इस स्रोत को बनाए रखना जैसा मुर्गी अंडा देता है मुर्गी को काटने पर, पर अंडे बहुत सारे निकलेंगे ऐसा सोचना ठीक है या मुर्गी अंडे भरे ही लेना ठीक है उसको सोचने के लिए कहा ठीक है।, है उसी प्रकार जो हर जगह में धरती धरती को उर्वरकता को बनाए रखते हुए कृषि करना चाहिए उर्वरकता को समाप्त करके कृषि करना चाहिए अनाज तो में अनाज में विकार को पैदा करके अनाज को पैदा करना चाहिए अनाज को सुरक्षित करते हुए करना चाहिए इस पर बहुत बहुत सारा बात लिखा है उसके बारे में समाधान भौतिक वर्ग भौतिक वर्ग के बाद ही भौतिकता के अर्थ भौतिकता करके विकसित के रूप में आता है पुनः प्राणवता भौतिक रूप में हो जाता है मट्टी में तरह इसके आधार पर लिखा उसके बाद लिखा है व्यवहार वादी समाचार व्यवहार में जो है ना न्याय प्रदायिक क्षमता सम्पन्न मानव परम्परा के बारे में बहुत कुछ कहा है और बाकी प्रकृति के साथ नियम नियंत्रण संतलन पूर्व जीने की कथा बताए वो पूरा बताया, विधि जो विधान बताया, और उसके सिद्धांत बताए इस प्रकार से लोग देखने के लिए तैयार होते हैं तो वो एक ही बनता है विकल्पात्मक शास्त्र सा सकता है और उसके बाद मनोविज्ञान लिखा है इसी के आधार आरोप बच्चों के आधार आरोप तीन शास्त्रों को लेखा तीनों शास्त्रों के लिखा के ये चार भाग श्रद्धांत छह भाग विचार और शासविधान और लिखा वाले। में है मानव संचेना मानवीय आचार संविधान को लिखे के समुख रखा है उसमें जो है न उसको भी कुछ विशेषज्ञ देख रहे हैं संतुष्टि भी व्यक्त कर रहे हैं सोच भी रहे हैं ये सभी बात कर रहे हैं तो इसको आप धीरे धीरे करेंगे जैसा आवश्यकता वैसा करेंगे ऐसा में रविश्वर आवश्यकता जब बनता है जल्दी करेंगे आवश्यकता नहीं बनता है तो धीरे धीरे करेंगे ऐसा मैं सम्मान करके शिक्षा विधा में प्रवेश किया शिक्षा विधि में भी छत्तीसगढ़ सरकार तो तीनों भाग एक व्यवस्था भाग और तो एक किशोर भाग एक प्रशिक्षण था इन तीनों प्रकार के मनुष्यों ने मिलकर के इसको शोध कर रहे तीनों एक शोध कर रहे हैं जिसकी हम चित्रता कोशिश कर रहे सरकार को बताने के कर, लिए इसको कर इसी प्रकार ऐसी कि जगह जगह में बहुत सारे जगह में कार्य हो रहे हैं अपना सुनाव भी होगा अभी बहुत सारे लोगों का बात और उसमें से दो साल बात है हम कहाँ तक प्रमाणित तो पाएंगे हमारे बात ये हम कितना प्रमाणित हो गए कितना उपकार करेंगे इसी को सोचने की मुद्दा है ठीक है अरे ओके कर अब अभी समय, समय जो है ना दोषा हो गया होगा तो अभी यहाँ रुकना उचित होगा तो बताइए नहीं तो आगे की बात बताएंगे अनुरोध करेंगे दस मिनट बाबा दस और दस मिनट है हा? दस मिनट का और समय है दस बजे तक तो ये तो हुआ लिखने की बात तो हमारा स्वयं के अनुभव की बात अनुभव की बात यह कि भाई तो हम स्वयं प्रमाणित हुए बिना है इसको कोई नहीं सुनाएगा ये हम समझा तो अभी हर व्यक्ति भी यही होगा समझने की बात यदि पूरा समझते हैं तो उनमें यही होता है इसको कैसा प्रमाण किया जाए यही आकर सभी एक बहुत प्रमुख बात है इसके इसमें हमने जो समझा प्रमाणित होने की विधि प्रमाणित होने की विधि में सर्वप्रथम मानव का लक्ष्य को समझा मानव लक्ष्य में ही समझा समाधान समृद्ध या भाई सारूर्वक जीना ही मानव लक्ष्य इसको समझा इसको समझने के बाद वो समाधान पूर्वक हर परिवार जी सकता इसको स्वीकारा तो हर परिवार सकता है तो इसके मतलब मानव लक्ष्य के आधार केवल एक परिवार में ही प्रमाणित होता है या न गए उसको तो प्रमाणित करने के लिए हम प्रयत्न किए प्रयत्न करने से हम समाधान हम सम्मतिपूर्ण हमारा यहाँ ज्ञान व्यापार धर्म व्यापार तो होना ही होता है क्या नहीं होता है ज्ञान व्यापार धर्म अभी न्यायालय में धर्म व्यापार और न्याय व्यापार होता है कि नहीं देखिए पहले मूल्यांकन करिए उदार है से बाजार में ज्ञान में व्यापार धर्म व्यापार होता है कि नहीं होता है उसको देखिए व्यक्ति में धर्म व्यापार धर्म व्यापार धर्म व्यापार का ज्ञान में व्यापार की प्रवृत्ति है कि नहीं है देखिए तो किस बात है और किस बात को लेके सुविधा संग्रह को लेकर ज्ञान व्यापार धर्म व्यापार अभी इसके पहले कौन सा तो धर्म व्यापार था धर्म व्यापार रहा है तो त्याग वही राके क्या धर्म व्यापार और मानव धर्म क्या मानव का मानव के लिए मानवों तो के लिए धर्म व्यापार दोनों व्यापार के तो व्यापार से कुछ मिला नहीं संसार को मिटाना है न स्वयं को मिटाना मेरे मैं व्यापार करने वाले धर्म व्यापार करने वाले परिवार के संतान मैं क्या कहते हैं वेद मूर्ति परिवार का मतलब धर्म व्यापार करने वाला उनका सम्मान धर्म के धर्म को व्यापार में लगाने चाहिए उनका सम्मान और था मिलता था अभी हमारा देश में एक मंदिर है वेंकटेश मंदिर है तिरुपति उस मंदिर में बताते हैं एक दिन में दो चार करोड़ रुपया इधर में पैदा करता है तो वहाँ धर्म व्यापार है कि नहीं आप ही मंदिर में आके सोचते धर्म व्यापार उसी को सोचते दो शोध करो ऐसा मैं सोचता ठीक है शोध करना अपना काम आई है शोध करने का करता सबके पास है उसको कर, उसको सोचा नहीं सकता ठीक है ये ये देखा मैं अपने में जो निर्णय लिया वो निर्णय लिया जो हम हमको ध्यान ज्ञान व्यापाराम को करना चाहिए ना हमारे पास नहीं ठीक है ये के चर्चा के बारे में तो हम सारे किताब छपा है हमारे पुरुषार्थ है उसके लिए कहीं चलना नहीं मांगा है किसी से अपने हमारा पुरुषार्थ है ही छपा है छपा करके उसमें यदि जो पैसा बैठता है उसका उसको उसमें संसार के लिए बा, अर्पित अबा, अबा, कर दिया हम उसको हमारा किचन में हमारा खाने में हमारा उपयोग में नहीं आएगा ऐसा व्यवस्था नहीं हमारा पुरुषार्थ से पूरा छपवा है किसी से चरना नहीं मांगा है भीख नहीं मांगा है ठीक है फिलहाल क्या किया और है पोछा है कृषि गोपालन और असाध्य रोगों का चिकित्सा किया इन तरह से काम किया हम कोई वस्तु देते हैं वस्तु दे से हमको जो जरूरत थी उससे अधिक ना अधिक होने के आधार पर हम इसको पुरुषार्थ से छपा है ऐसा कहता ऐसे इसे छपाने के पश्चात वह उसको क्या कर दे उसके उसमें भी कोई चीज पैदा होता है वो हमारे पास आएगा ऐसा व्यवस्था दे दिया इससे अच्छा क्या किया जा सकता किसो की ये सब हमारा किया हुआ कार्यक्रम है हमारे स्वयं सोचा हुआ है इसमें कोई किसी का मजबूरी नहीं कोई किसी का उपदेश नहीं किसी का कहनोट नहीं सीधा सीधा हमारा स्वयं में स्पीखी है यह सब पूरे बात ऐसा हमने लिया ठीक है दिन कब से शुरू किया और तो हमारा साठ वर्ष से किया साठ सत्तर वर्ष से किया शुरू करने की शुरू करने के बाद अभी हम नब्बे वर्ष को पार कर गए अभी तक हमको कोई अपराध करने की जरूरत नहीं मेरा ना अपराध प्रवृत्ति में हम हों अपराध के पक्ष में हम नहीं हों अभी हमारा घर में यदि आपराधिक वस्तु आता है वो क्या चीज आता है ये बिजली के रूप में आता है अपराध का अपराध का उपज है ये महान अपराध का है उससे मुक्ति पाने के लिए हम दस लाख रूपया खर्च करने के लिए आज तैयार हूं उसके लिए जिम्मेदार पर व्यवस्था आ रहा है हमारे सामने केवल हमारा घर में प्रकाश बना रहे उसके लिए व्यवस्था दिया जाए और हमारा पानी कुवै से ऊपर आ जाए उसकी व्यवस्था दिया जाए कितने के लिए कोई तैयार नहीं क्या क्या नहीं दस लाख रूपये हम तैयार करने के खर्च करने के लिए तैयार बैठे हैं अभी नब्बे वर्ष की आयु में कितने आयु में नब्बे वर्ष की यह बात बताए इन सब बात को देखने पर संसार अपने में जो व्यापार कर रहे हैं वो व्यापार में कोई सामुदायिक व्यक्ति के ग्राहकों का सुविधा का ज्ञान नहीं है ग्राहकों का आवश्यकता के प्रति आवश्यकताएं जितना जहरीला हो सकता है कितना रोगों को पन कर सकता है उसी को सोच करके हमको हमारा देश में तो प्राप्त है कितना हम जानता ठीक है ऐसे जो ऐसे जो देश में जो मनुष्य है ना मिलावट की अवधान में खसा है हमारा देश उससे भी मुक्ति पाना आवश्यक और उसके बाद जो झूठ बोलने में नंबर एक हर हर न्यायालय में दो झूठ की गवाइया कितना होते हैं आप देखते हैं होंगे जो न्यायालयों में जो वकालत करते हैं वो सभी देखते हैं होंगे इधर कितने लोग झूठ बोलते हैं ठीक है ऐसा बात करना तो झूठखोरी मिलावट ये दोनों हमारा बपौती हो गए इससे भी मुक्ति पाना जरूरी ऐसा मेरा फर्च जय हो मंगल हो कल्याण